मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कितने भी अच्छे स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाइए उनकी जिंदगी का 90 से 95 प्रतिशत बेकारी जाने वाला है अब उसके लिए आप उनको मारपीट के उठा रहे हैं जो कभी काम नहीं आएगा जिंदगी में तो आप ये अत्याचार मत करिए फिर आप कहेंगे जी स्कूल तो सुबह ही चलते हैं तो स्कूल वालों को मिलकर समझाइए कि बच्चों के स्कूल का समय दोपहर को रखें